श्री घर्घ संहिता श्री वृंदावन खंड सातवां अध्याय ब्रह्मा जी के द्वारा गौवों गोवत्सों एवं गोप बालकों का हरण श्री नारद जी कहते राजेंद्र अब भगवान श्री कृष्ण की अन्य लीला सुनिए यह लीला उनके बाल्यकाल की है तथापि उनके पौगण्डावस्था की प्राप्ति की बाद के बाद प्रकाशित हुई श्रीकृष्ण गोवस् एवं गोप बालकों की मृत्यु के समान भयंकर अघासुर के मुख से रक्षा करने के उपरांत उनका आनंद बढ़ाने की इच्छा से यमुना तट पर जाकर बोले प्रिय सखाओ आहा यह कोमल वालुकामय तट बहुत ही सुंदर है शरद ऋतु में खिले हुए कमलों के पराग से पूर्ण है शीतल मंद एवं संगंधित त्रिविध वायु से सौरभित है यह तटभूमि भौरों की गुंजार से युक्त एवं कुंज और वृक्षताओं से सुशोभित है गो बालकों दिन का एक पहर बीत गया है भोजन का समय भी हो गया है अतएव इस स्थान पर बैठकर भोजन कर लो कोमल वालुका वाली यह भूमि भोजन करने के उपयुक्त दिख रही है बछड़े भी यहाँ जल पीकर हरी हरी घास चरते रहेंगे वो बालकों ने श्री कृष्ण की यह बात सुनकर कहा ऐसा ही हो और वे सब के सब भोजन करने के लिए यमुना तट पर बैठ गए इसके उपरांत जिनके पास भोजन सामग्री नहीं थी उन बालकों ने श्री कृष्ण के कान में दीन वाणी से कहा हम लोगों के पास भोजन के लिए कुछ नहीं है हम लोग क्या करें नंदगांव यहां से बहुत दूर है अतः हम लोग बच्चों को लेकर चले जाते हैं यह सुनकर श्री कृष्ण बोले प्रिय सखाओं, शोक मत करो मैं सबको यत्नपूर्वक आग्रह के साथ भोजन कराऊंगा इसलिए तुम सब मेरी बात पर भरोसा करके निश्चिंत हो जाओ श्री कृष्ण की यह उक्ति सुनकर वे लोग उनके निकट ही बैठ गए अन्य बालक अपने अपने को खोल कर श्री कृष्ण के साथ भोजन करने लगे श्री कृष्ण ने गोप बालकों के साथ जिनकी उनके सामने भीड़ लगी हुई थी एक राजसभा का आयोजन किया समस्त गोप बालक उनको घेरकर कर बैठ गए ये लोग अनेक रंगों के वस्त्र पहने हुए थे और श्री कृष्ण पीला वस्त्र धारण करके उनके बीच में बैठ गए विदेह उस समय गोप बालकों से घिरे हुए श्री कृष्ण के शोभा देवताओं से घिरे हुए देवराज इंद्र के समान अथवा पंखुड़ियों से घिरी हुई स्वर्णिम कमल की सुकर्णिका केसर युक्त भीतरी भाव के समान हो रही थी कोई बालक कुसुमों कोई अंकुरों कोई पल्लवों कोई पत्तों कोई फलों कोई अपने हाथों को पत्थरों और कोई छीकों को ही पात्र बनाकर भोजन करने लगे उनमें से एक बालक ने शीघ्रता से कौर उठाकर श्री कृष्ण के मुख में दे दिया श्रीकृष्ण ने भी उस ग्रास का भोग लगाकर सबके ओर देखते हुए कहा भैया अन्य बालकों को अपनी अपनी स्वादिष्ट सामग्री चखाओ मैं स्वाद के बारे में नहीं जानता बालकों ने ऐसा ही हो कहकर अन्यान ने बालकों को भोजन के ग्रास ले जाकर दिए वे भी उन ग्रासों को खाकर एक दूसरे की हंसी करते हुए उसी प्रकार बोल उठे सुबल ने पुनः पुनःहरि के मुख में ग्रास दिया परंतु श्री कृष्ण उस कौर में से थोड़ा सा खाकर हंसने लगे इस प्रकार जिस जिसने कौर खाया वे सभी जोर से हंसने लगे बालक बोले नंद नंदन सुनो जिसके नाना मूढ़ अर्थात मूर्ख हैं, उसको भोजन का ज्ञान नहीं रहता इसलिए तुमको स्वाद प्राप्त नहीं हुआ इसके उपरांत ने माधव को और अन्य बालकों को भोजन के ग्रास दिए ब्रज बालकों ने उसको उत्तम बताकर उसकी बहुत प्रशंसा की इसके बाद वरुथप नाम के एक बालक ने पुनः श्री कृष्ण को एवं अन्य बालकों को पूर्वक कौर दिए श्री कृष्ण आदि में सभी लोग थोड़ा थोड़ा खाकर हंसने लगे बालकों ने कहा यह भी सुबल के ग्रास जैसा ही है हम सभी उसे खाकर उद्बुग्ध हुए हैं इस प्रकार सभी ने अपने अपने ग्रास चखाए और सभी परस्पर हंसने हसाने और खेलने लगे कटी वस्त्र में वेणु बगल में लकुटी एवं सिंगा बाए हाथ में भोजन का कौर उंगलियों के बीच में फल माथे पर मुकुट कंधे पर पीला दुपट्टा गले में वनमाला कमर में करधनी पैरों में नुपुर और हृदय पर श्रीवस्त्र तथा कौस्तुभ मणि धारण किए हुए श्री कृष्ण घोप बालकों के बीच में बैठकर अपनी विनोद भरी बातों से बालकों को हंसाने लगे इस प्रकार यज्ञ यज्ञभभोगता श्रीहरि भोजन करने लगे जिसको देवता एवं मनुष्य आश्चर्यचकित होकर देखने देखते रहे इस प्रकार श्री कृष्ण के द्वारा रक्षित बालकों का जिस समय भोजन हो रहा था उसी समय बछड़े घास की लालच में पड़कर दूर के एक महान वन में घुस गए गोप बालक भय से व्याकुल हो गए यह कृष्ण बोले तुम लोग मत जाओ मैं बचड़ों को यहाँ ले आऊँगा यो कहकर श्री कृष्ण उठे और भोजन का कौर हाथ में लिए ही गुफाओं एवं कुंजों में तथा गहन वन में बचड़ों को ढूंढने लगे जिस समय ब्रजवासी बालकों के साथ श्री कृष्ण यमुना तट पर रुचि पूर्वक भोजन कर रहे थे उसी समय पद्मयू ने ब्रह्मा जी अगासुर की मुक्ति देखकर उसे स्थान पर पहुंच गए इस दृश्य को देखकर कर ब्रह्मा जी मन ही मन कहने लगे ये तो देवाधिदेव श्रीहरी नहीं है अपितु तो कोई गोप कुमार है यदि ये श्रीहरि होते तो गोप बालकों के साथ इतने अपवित्र अन्न का भोजन कैसे करते राजन ब्रह्मा जी परमात्मा की माया से मोहित होकर इस प्रकार बोल गए उन्होंने उनकी भगवान की मनोज्ञ महिमा को जानने का निश्चय किया ब्रह्मा जी स्वयं आकाश में अवस्थित थे इसके उपरान्त अगासुर उद्धार की लीला के दर्शन से चकित होकर समस्त गायों बक्षणों तथा गोप बालकों का हरण करके वे अंतर हो गए इस प्रकार श्री गर्ग सहिता में श्री वृंदावन खंड के अंतर्गत ब्रह्मा जी के द्वारा गौों का गोवस्सों और गोप बालकों का हरण नामक सातवां अध्याय पूरा हुआ